शन को आज तुम्हारे द्वार काम हूँ जोगी आ the <laughs> को आज मन। को आज। नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का तय दिल से स्वागत है आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे देवेंद्र जी से कुछ नई बातें हम संगीत से जुड़ी हुई बातें सीखते हैं तो आज हम संगीत में जो सारे गामा पीसा आता है उसका संपूर्ण सारे गा पा के संपूर्ण नाम क्या है वो हम देखेंगे और श्रुति कौन कौन से हैं, वन कौन कौन से हैं, नाद किसे कहते हैं ऐसी कई बातों पे हम आज चर्चा करेंगे और उसके बाद किसी एक राग को बहुत अच्छी तरह से आपको सुनाएंगे भी बजाएंगे भी तो चलिए आप सभी की तरफ से देवेंद्र जी का दिल से स्वागत करते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में नमस्कार जैसा की आपने पूछा सरगम सरगम में जैसे सारे गाँव है सा, इसके पूर्ण नाम पूर्ण नाम जैसे और बनाए ऋषभ इसी प्रकार से ये सब नाम है पूर्ण नाम है ये जैसे कि सड़ज ऋषभ ग से गंधर्व मे मध्यम प से पंचम और ध से धैवत और नी से निषाद जब आपने सुना भी होगा गया कि पंचम में गा तो पंचम व यानी कि वो प जो है वो से साफ मानकर फिर आगे गा रहा था बहुत ऊपर का स्केल हो जाता है इसलिए उसे विशेष भी महत्व देते पंचम से ठेठ उसने तो गाना स्टार्ट किया तो ये इसी प्रकार से इसके नाम है और जैसे श्रुति श्रुति जो है वो अपने जो आवाज़ है आवाज़ के अंदर आपने देखा होगा अलग अलग इसके पार्ट है तो कम से कम है अपने गले से 22 तरह की आवाज़ें निकलती है तो उन 22 तरह की जो आवाज है जो संगीत उपयोगी है 22 तरह की आवाज़ें, उनको ही श्रुति कहा गया है इसमें एकदम क्लीन जैसे कि आपने तो जो है स्वर लगाते हैं तो स्वर जो ये हारमोनियम में ये बारह लेकिन श्रुति जो है वो बाईस दी हुई है संगीत उपयोगी जितनी भी है वो बाईस आवाजें जिस प्रकार से अपने ये सरगम इसमें कुछ स्वर लेकर और फिर ये सरगम बनाएगी तो 12 स्वर्ग ये है लेकिन बाईस श्रुति है इसमें इसी प्रकार से नाद नाद आप कह सकते हैं कि अपने जैसे सप्तक होते हैं, सप्तक को अपन पहचान सकते हैं कि ये मंद सप्तक मध्य सप्तक तो नाद वही है आवाज़ का ऊंचा और नीचा होना ये नाद कहलाता है तो नाद से ही फिर ये सप्तक बने हुए हैं तो सबसे पहले वो नाद का पता होना चाहिए ये नीचे है ये ऊपर है इतना फर्क तो कम से कम आइडिया होना ही चाहिए बजाने वालों को और गाने वालों को उसके बाद में वर्ण इसमें देखो जो इसके चार पार्ट किए हुए वर्ण के गाने में जो क्रिया जो काम में आती है उसे वर्ण कहते हैं और इसके चार पार्ट किए हुए पहला जो है वो स्थाई स्थाई कहलाता है स्थाई में क्या होता है कि एक ही स्वर को बार बार अपन चोट कर वहां गा रहे जैसे की अपने अलंकार कर रहे थे तो एक ही स्वर पर सा सा रे रे ग, ग, ग म, उसी प्रकार तीन बार कर लो चार, चार बार, बार कर लो लेकिन वो एक स्वर पर बार बार चोट कर रहे सा एक ही बार में एक ही स्वर बजे स्थाई का काम करती है इसी प्रकार से आर ओह में तो जैसे आप जानते हो कि नीचे से ऊपर की तरफ अपन जाते हैं सारे गाँव पर जन यानी ऊपर की तरफ जब अपन जा रहे हैं तो वो आरओ में काम करता है तो इसमें जैसे अपने स्वर की बढ़त कर रहे हैं तो वो आर ओह यानी सारी का स्थाई के अंदर क्या था कि एक ही स्वर पर अपन ठहर रहे थे और इसमें ऊपर की तरफ बढ़त कर रहे हैं तो ये आरओ हुआ इसी प्रकार से ऊपर जाने के बाद में जो नीचे की तरफ बढ़त करते हैं यानी नीचे की तरफ अपन आते हैं तो जब नीचे की तरफ आते हैं तो वो अवरो कहलाता है तो स्तह आरो, अवरो, और एक और है संचारी जिसे कहते हैं संचारी में ये है इसमें दोनों का अपना प्रयोग करना है ऊपर भी जाना और नीचे भी जाना यानी सारे ग तक गए और फिर वापस नीचे आ गए म तक गए फिर वापस नीचे आ गए तो वो संचारी कहलाता है और अपने जैसे गाने के अंदर यही जो प्रकार है इनका ही यूज होता है एक स्वर पर ठहरना भी है जब आवाज़ ऊपर की तरफ जा तो आप हारमोनियम बजा रहे हो तो ऊपर की तरफ स्वर को लेकर जाना है और नीचे की तरफ आ रहे हैं तो नीचे लेकर आना है और कहीं ऐसा भी होता है एक स्वर से सीधे दूसरे स्वर पर जाना है तो वो संचारी रहेगा तो ये इसके वर्ण तो वर्ण के ये चार प्रकार की आपने बात की उसके बाद में आपने रागों के बारे में रागों में जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं कि भाई राग किसे कहेंगे अपने सबसे पहले तो ये इसकी जानकारी होनी चाहिए कि राग कहां से आए हैं क्या है उसमें रागो में क्या क्या महत्वपूर्ण है वो बात मैं एक-एक पॉइंट इस पर रखूंगा जैसे कि अपने वहां पर दस ठाट बनाए हुए हैं ठाट की पहले अपने जैसे चर्चा की तो दस ठाठ उसमें जो बनाए हुए है वो दस ठाटों में से वो ही स्वर लेकर और फिर राग का निर्माण होगा दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात है आवाज की एक विशेष रचना हुआ यानी की जो आकार जो उसका है तो वह एक विशेष हो यानी कि दूसरे रागों से टच में नहीं हो कुछ अलग से उसके आकार हो तीसरा इसमें है स्वर और वर्ण जो वर्ण जो है स्वर और वर्ण इन दोनों का उसमें उपयोग होना चाहिए फिर इसकी सुंदरता होनी चाहिए कोई भी अपन राग जब बजाते हैं तो उसके एक महत्व है उसमें तो वो सुंदर भी लगना चाहिए और इसमें कम से कम पाँच स्वर होने चाहिए जैसे कि आपने राग भोपाली की बात पहले की तो उसमें पाँच स्वर है तो पाँच स्वर से चार स्वर की राग नहीं बनेगी कम से कम पाँच होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने साथ जो है वो पाँच से सात और इसके आरोह अवरोह तो इसमें है ही के ऊपर भी जाना है और नीचे भी आना है और इसमें एक महत्वपूर्ण और बात बताऊँ जैसे सा तो सा इसमें कभी भी जैसे भोपाली में जैसे अपने इसे बजाते तो दो स्वर इसमें से कट हो जाते हैं ठीक है तो इसी प्रकार से जो सा जो है सा एक महत्वपूर्ण स्वर है तो कोई भी अपन ड्राग तो इसमें इसे वर्जित अपन नी ठहर सकते सा सा में रहेगा सा जो है सा जो स्वर है वो हरेक राग में रह गई ठीक है और उसके बाद में जैसे कि म और प तो जैसे प अपने वर्जित कर लिया तो उसमें म को आपको रखना ही पड़ेगा और अगर म को वर्जित किया तो प आपको रखना ही पड़ेगा यानी कि ये दोनों स्वर एक ही राग में कभी वर्जित नहीं होंगे एक साथ म तो नी हाँ क्योंकि कोई बोले कि भाई हम तो भाई सा रे ग और फिर ध और नी तो बोले पाँच स्वर तो हो रहे पांच सौर के अंदर माँ और प जो है इनको तो रखना ही पड़ेगा जैसे रखते हैं वैसे और उसमें से कोई ना कोई एक रखना ही पड़ेगा तो देखा आपने कि किस तरह से संगीत की दुनिया में हम बात कर रहे थे खासतौर पे देवेंद्र जी से हम बात कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी बातें आपको आज मालूम पड़ा की संगीत में सारे गौधा निशा जो है उसका पूर्ण नाम क्या है वो भी आपने जाना और उसके बाद उसकी वर्ण को जाना उसके बाद में श्रुति क्या होती है वो भी जाना और इसमें हमने देखा कि जैसे रागों के बारे में बात कही थी तो जैसे रागों में बहुत सारी बातें हम देखते हैं और इसमें सात सुर ही होते हैं लेकिन उसमें से कभी कभी राग भोपाली की अगर उदाहरण सर दिया उसमें तो पांच सुर लगते है लेकिन ऐसा नहीं की आप उसमें से स निकाल दें स तो हर हर राग में स तो रहता ही है लेकिन दूसरा एक और बात उन्होंने बताया की जो माँ और पा ये भी तो जो सुर है इसको भी हम जब भी हम प को नहीं ले रहे तो माँ को लेना पड़ेगा और माँ को ले रहे तो पा को छोड़ सकते हैं और दोनों चीजों को माँ और पा को निकाल के कोई राग बनाने की कोशिश करें तो ये हो नहीं सकता तो यहाँ पर हमने देखा कि मां और पा और स ये तीन जो चीजें हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसी के साथ और भी कुछ बातें याद आ रही देवेंद्र जी को वो हमारे साथ शेयर करेंगे जैसा की जब मैं कॉलेज में था तो ये माँ और पो जब याद किस प्रकार से रखना तो मैडम ने एक उदाहरण हमको दिया था वो उदाहरण मैं शेयर करना चाहूँगा के म से निकाला था कि माँ और प से निकाला था पापा याद रखने के लिए माँ और प उन्होंने बताया कि भाई माँ से मम्मी को याद रखना और पसे पापा को मम्मी रहनी चाहिए या फिर पापा रहने चाहिए दोनों में से एक तो रहेगा वरना नाथ हो तो जाओगे तो इस तरह से एक मजाक बैंड सीरियस तो नहीं है लेकिन एक मजाक के तौर पर किसी को कोई कोई क्या होता है भाई लिखने के अंदर किसी की महारत होती है भाई हर एक चीज को वो लिखने में परफेक्ट गाने में तो उसके नंबर तो आने चाहिए ना तो उसे याद करवाने के लिए एक शॉर्ट फार्मूला निकाला म और पे इतने इतने सारे स्वर्गी बात करता तो कम से वो मिस हो जाते तो ये एक शॉर्ट निकाला था जैसे हम कोई भी राख को लेते तो इसमें वादी और संवादी जो मैं हर बार बोलता हूँ कि भाई वादी पर ज्यादा ठहरना है वो राजा है तो ये भी इसमें महत्वपूर्ण बात है इसमें कि वादी और संवादी तो होना ही चाहिए हर राग में तो ये भी है तो देखा आपने कि दे सर जो है बहुत ही सुंदर एक बात आप सभी को बताए और मुझे लगता है कि आप ये सारी चीजें क्यों याद रखनी चाहिए ये भी सोचते होंगे ये क्या बताने वाली चीज है ऐसा भी लगता होगा लेकिन ये बहुत जरूरी है जब भी आप कभी लिखने की शुरुआत करेंगे या किसी को बताने की कोशिश करेंगे तो ये सारी बातें आपको बहुत काम आएगी और एग्जाम में तो आपको जब परीक्षा देंगे तो ये सारी बातें भी उसमें आएगी तो आप उसमें ये सारी बातें याद रखने से आपको फिर पढ़ाई ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ ध्यान देने की बात है और कुछ बातें याद रखने की तो यहाँ पर हमने सुरों के बारे में रागों के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी देवेंद्र जी दे रहे हैं और भी बहुत सारी बातें हम इस तरह की करेंगे संगीत से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई बात हो कोई प्रश्न हो तो जरूर हमें एस कर सकते हैं पूछ सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे या देवेंद्र जी का नंबर भी आप सभी के पास होगा या तो फिर शो के अंत में हम आपको सुनाएंगे तो वो नंबर पे भी फोन करके सर से ही डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं संगीत के बारे में जानने के लिए तो चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सभी के लिए आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट पर संगीत की दुनिया सुनते रहो मुस्कुराते रहो आधा है चंद्र मारात आधी आधा है चंद्र मारात आधी जहना जाए तेरी मेरी बात आधी मुलाकात आधी आधा है चंद्र मारत आधी रहहना जाए तेरी मेरी बात आधी मुलाकात आधी आधा है चंद्रमा स कब तक रहेगी अधूरी प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी आस कब तक रहेगी अधूरी प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी कैसा प्यासा भवन कैसा प्यासा, प्यासा गगन प्यासे तारों की बारत आधी आधा है चंद्रमा रात आधी नहीं न जाए तेरी मेरी बात आधी मुलाकात आधी आधा है चंद्रमा नमस्कार रेडियो नाइनटी रेडियो मधुबन 90.4 एफएम आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं देवेंद्र जी से जो संगीत में एमए किए हुए हैं सिर डिस्ट्रिक्ट से और रहते हैं आबू रोड में ही पारसी कॉलोनी में तो चलिए बात करते हैं जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले संगीत के बारे में सारे गा म के बारे में उसके पूर्ण नाम क्या है वो भी हमने जाना शडभ गंधर्ब ऐसी कई बातें हैं जो आपको याद रखने वाली चीजें हैं ये आपको एग्जाम में ये काम आ सकते हैं इसके श्रुति क्या होती है वर्ण क्या होते हैं और रागों में क्या क्या चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखना है जैसे स एक मुख्य स्वर है इसको किसी भी राग में वर्जित नहीं किया जाता उसी प्रकार म और प इन दोनों में से एक चीज को भी वर्धित नहीं किया जाता है राग में ये तीन बहुत ही मुख्य बात है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देवेंद्र जी से सुना और एक एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई कि माँ और पाप को याद रखने के लिए माँ से मम्मी माँ से पापा को याद रख सकते हैं अगर दोनों चीजें तो में से कोई एक होना चाहिए नहीं तो आप अनाथ हो जाएंगे इसलिए ये मजाक की बात थी लेकिन हंसी में ये आपके संगीत में जो सुर है उसके बारे में जानकारी भी देता है और रागों की जानकारी भी इससे रिलेटेड है तो ये बहुत अच्छी बात है याद रखने के लिए तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं अभी एक राग के बारे में आपको सुनाएंगे राग है मालकोस तो आइए मालकोस के बारे में जानते है इसकी क्या खूबसूरती है इससे रिलेटेड कौन कौन से गाने बने हुए हैं और कब इसको गाया जाता है और कैसे गाया जाता है आइये सुनते हैं राग मालकोष के बारे में देवेंद्र जी से मालकोस जो राग है तो इसमें सबसे पहले तो इसका जो ठाट जिस प्रकार से आपने इसमें बात की रागों में क्या क्या बात होनी चाहिए तो इसमें जैसे ठाट ठाट जो थार्ट, राग जो है वो किस ठाट से उठी हुई है तो वो ठाट का नाम है पैरवी उसी प्रकार से इसकी जो जाति है वो ओडा ऑडव है ऑडा ऑडा का मतलब वही है की भाई इसमें से दो स्वर हट गए यानी की पांच स्वर की राग है ठीक है तो जो हटे वो स्वर है इसमें रे और प रे और प इसमें वर्जित जीते और इसका जो गाने का जो समय है वो रात्रि का तीसरा प्रहर है यानी कि टाइम के हिसाब से देखा जाए दो से चार के हिसाब से ठीक है और इसमें जो वादी स्वर जो है जिस प्रकार से मैंने अभी जो राग के महत्वपूर्ण जो बातें की थी तो उसमें से ये वादी जो है इसका म है और संवादी जो है वो सा है अब जब इस राग को बजाएंगे जैसे मैंने बोला प और म दोनों में से एक रहेगा जो इसके अंदर जो म जो है वो इसमें रा है प अट गया है तो मे रखना जरूरी है वरना वो राग नहीं बनेगी मौसम तो थोड़ा सा इसको आरो अवरो जो इसके है वो एक बार देख ले किस प्रकार से है और उसके बाद में इसकी जो पकड़ है वो तो किसी भी राग को सीखना हो तो इसकी स्वर विस्तार भी आना चाहिए तो स्वर विस्तार जैसे अपने आरोह अवरो करते हैं उसी प्रकार से डेली इसकी प्रैक्टिस करो इसके विस्तार करते रहो जो पांच स्वर है तो पांच स्वर का ऊपर नीचे उपर नीचे ऊपर विस्तार उसका होना चाहिए जो इसमें जो आकार निकल रहे वो आकार को लेते हुए इसका विस्तार होना चाहिए तो थोड़ा सा इसके आकार के बारे में और इसके आरो अवरो के बारे में एक बार थोड़ा सा बजा और फिर देख लेते हैं ठीक है फिर इसके जब गीत बताऊंगा तो आपको लगेगा भैया इसी आकार में ही है ये वापिस गया आरो और वापस एक बार बताना नी सा ग म ध अब जो इसकी पकड़ है वो है म ये इसकी पकड़ ये जो तीन लाइने बजी है इसके ऊपर एक धुन आपने सुनी की बिस्मिल्ला खान बजाया करते थे वो धुन को थोड़ा सा इसमें हारमोनियम पे सारे से बजाएंगे अपने म है इसका जो वादिस पर है तो ये वादी पर इसका आकर रुकेगा वहाँ पर ही ये ये लगभग धुन है ज्यादातर लोग किसी का वे, वेलकम करना है तो ये क्लासिकल धुन से ये करते हैं तो ये जो धुन बनी हुई है मालकोश के अंदर ही बनी हुई है और इसी प्रकार से जो हमने जब कॉलेज में थे तो उसमें कुछ जो भजन इसमें थे वो भी सीखे थे और एक बंदिश थी करुणा से भोले को मना ये भी इसी राग के अंदर ही है और थोड़े जो फिल्मी गीत है ये भी इसमें बताऊंगा मैं कि कौन कौन सा इसमें फिल्मी गीत है पुरानी जितनी भी पिक्चर है ये वो पहले भी मैंने बताते कि भाई रागों के आधारित इसमें गीत हुआ करते थे वापस वो बेजू बावरा जो पिक्चर है सारे गीत ऐसे क्लासिकल में है लेकिन उसमें ये जो राग की अपन बात कर रहे हैं तो उसमें एक गीत आता है मन तड़पत हरि दर्शन को आज ये भजन हमारे को सिखाया भी गया था कि भाई ये त्रिताल के अंदर है और विलम्बित त्रिताल में है हिसाब से तो ये मन तड़पत हरि दर्शन को आज ये बेजू बावरा का गीत है इसके अंदर यही राग का प्रयोग हारमोनियम पे बजा देते ये पिक्चर का बता और इसी प्रकार से गीत सुना होगा आधाय चंद्रमा जो गरबे में भी नवरंग का पिक्चर का नाम आपने बता ही दिया तो ये ये जो है गीत आ, ये भी मालकोस के अंदर ही है और एक नवरंग का एक और गीत को बता दो वो गीत आपने सुनाएगा तू छुपी है कहाँ फेमस गीत है तो ये भी मालकोस के अंदर ही और वो पौन वेग से उड़ने वाले घोड़े ये फिल्म का नाम मेरे ध्यान में अभी नहीं है तो बाकी ये भी इसके अंदर मालकोश में ये है इसी प्रकार से एक भजन है मीरा बाई का पग घुंग बांध मीरा नाची है ये भी फेमस भजन है तो ये भी मालकोश के अंदर है और एक फिल्म का नाम है सुर संगम में है आए सूर्य के पंछी आए जो गीत है ये भी मालकोस में तो ये सारे जो गीत है इनको सुनने का और इसका आरोह अवरो है और पकड़ इसको उलट पलट उलट पलट करते रहने का तो थोड़ा सा इसमें आइडिया हो जाएगा इसके एक बार जो स्वर जो है वो बोलकर मैं बता रहा हूँ जो नी जो है वो कोमल नी है और मंद्र सप्तक में कोमल नी और मंद्र सप्तक का नी लेना है फिर सा लेना है फिर कोमल ग लेना है फिर म लेना है फिर कोमल ध है कोमल नी है और फिर सा है ये तो इसका हो गया आरोह और इसी प्रकार से अवरोह जब करते तो सा फिर वापस कोमल नी फिर ध फिर म फिर ग कोमल ग लेंगे फिर वापस जाना पड़ेगा म म पर जाना पड़ेगा फिर वापस ग पर आकर फिर सा पर आना इस प्रकार से इसका अवरोह हुआ और जो इसकी पकड़ जो है वो म ग म कोमल ध कोमल नी और उसके बाद में वापस ध लगाना है और फिर म ग और सा तो ये जो स्वर मैंने जब एक एक कर बोले तो ये जो भी सुन रहे हैं वो एक बार नोट कर लेवे और इसके बाद में इसकी जिस प्रकार से ये जो पकड़ बज रही है उसे एक बार वापस सुनकर उसके साथ में तैयारी करे उसकी एक बार वापिस रिपीट कर दे इसे कभी अलग अलग स्पीड से भी इसे बजा सकते हो और फिर उसके साथ में अलंकार करते वैसे इसके भी अलंकार करने तो थोड़े -थोड़े इसके सुर सुर है, हर बार इसीलिए ले रहा हूँ तो हाँ तो, तो फिर बाद में अपने छह स्वर कर लेंगे फिर सात स्वर कर लेंगे तो राग जैसे भोपाली अपने सीखी थी वो भी पांच के अंदर थी लेकिन उसमें सारे शुद्ध लग रहे थे और ये जो राग है ये मालकोस तो इसमें कॉमल जो स्वर है वो है ग ध और नी ये तीनों कॉमल है और रेज जो है वो उन्होंने वर्जित कर दिया इसमें तो ये जो है वो सिंपल से राग है लेकिन जिसे गाने में बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें ऊंचाई इसकी ज़्यादा है इस राग को जब भी गाते हैं तो ऊंचाई में बहुत जाना पड़ता है तो सुना आपने कि किस तरह से देवेंद्र जी ने आज हमें बहुत सारी बातें संगीत से जुड़ी हुई बताया जैसे कि हमने शुरुआत की थी सारे ग उसके पूर्ण नाम श्रुति वर्ण नाद ये सारी बातें हमने देखा और उसके बाद फिर हमने रागों के बारे में कुछ खास बातें आपको सुनाई और एक राग मालकोस के बारे में डिटेल में आपको सुनाई आज के शो में तो चलिए मुझे लगता है कि आप आज मालकोस के बारे में जाने हैं तो इसकी प्रैक्टिस शुरू कीजिए यह भी पांच शुरू वाला ही है तो इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखिए इसके गीतों को हमने बीच बीच में आपको सुनाया भी और आगे भी सुनाते रहेंगे और अगले एपिसोड में कुछ नए राग के बारे में और कुछ संगीत के गुए बातों से आपको अवगत कराएंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबान नाइन्टी पॉइंट पर संगीत की दुनिया ऑनली ऑन रेडियो माधुबान और अब जी जी इजाजत मुझे और देवेंद्र जी को और देवेंद्र सर का नंबर बता देता हूँ नाइन एट टू एट टू सेवन सेवन थ्री टू जीरो तो एक बार फिर से नाइन एट टू एट टू सेवन सेवन थ्री टू जीरो नंबर है देवेंद्र सर का आप इसे नोट करके सर से कुछ बात पूछना हो तो जरूर बेशक पूछ सकते हैं और संगीत से जुड़ी हुई हर बात को आपको बताने में उनकी खुशी होगी इसलिए वो अपना नंबर देते हैं तो इसी के साथ मुझे और देवेंद्र जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं का सामुदायिक रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो रहो तू छुपी है कहा, मैं कहा है दिल का जहा छुपी है कहा मैं तड़पता यहा तू गई उन गया रंग जाने कहा तेरे बिनकी का ठीका है दिल का जहा छुपी है कहाँ मैं तुता यहाँ I look good. का है दिल का जहां छुपी है कहा मैं तड़पता यहां